भारत भारत जन्मदाता है दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से कुछ धर्मों का हिंदू धर्म सिख धर्म जैन धर्म बौद्ध धर्म दुनिया भर के सबसे बड़े धर्मों में से चार का जन्म भारत में हुआ देशभगत रेडियो गर्व महसूस करता है कि इन सभी धर्मों का जन्म हमारे देश हमारे वतन भारत में हुआ